भावार्थ विद्या ही मनुष्यों को सुख देने वाली है जिसने विद्या धन न पाया वह भीतर से सदा दरिद्र सा वर्तमान रहता है इस सुक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 186वां सुक्त और पांचवां वर्ग समाप्त हुआ अब 11 ऋचा वाले 187 सुक्त का आरंभ है उसके आरंभ से अन्न के गुणों को कहते हैं भावार्थ जो बहुत अन्न को ले अच्छा संस्कार कर और उसके गुणों को जान और यथा योग्य व्यंजनों आदि पदार्थों के साथ मिलाकर खाते हैं वे धर्म के आचरण करने वाले होते हुए शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होकर पुरुषार्थ से लक्ष्मी की उन्नति कर सकते हैं भावार्थ मनुष्यों को मधुर आदि रस के योग से स्वादिष्ट अन्न और व्यंजन को आयुर्वेद की रीति से बनाकर सदा वह भोजन करना चाहिए जो रोग को नष्ट करने से और आयु बढ़ाने से रक्षा करने वाला हो भावार्थ अन्न आदि पदार्थ जाति परमेश्वर आरोग्य देने वाली रक्षा रूप क्रियाओं से सब जीवों को मित्र भाव से अच्छे प्रकार पालता हुआ सबका मित्र हुआ ही वर्त रहा है भावार्थ इस संसार में परमात्मा की व्यवस्था से लोक लोकांतरों में भूमि जल और पवन के अनुकूल रसादि पदार्थ होते हैं किंतु सब पदार्थ सब जगह प्राप्त नहीं हो सकते भावार्थ सब पदार्थों में व्याप्त परमात्मा ही सबके लिए अन्न आदि पदार्थों को अच्छे प्रकार देता है और उसके किए हुए ही पदार्थ अपने गुणों के अनुकूल कोई अतिव स्वाद और कोई अतिव स्वाद उतर हैं यह सबको जानना चाहिए भावार्थ यदि अन्न भोजन न किया जाए तो किसी का मन आनंदित न हो क्योंकि मन अन्नमय है इस कारण जिसकी उत्पत्ति के लिए मेघ निमित्त है उस अन्न को सुंदरता से बनाकर भोजन करना चाहिए भावार्थ सब पदार्थों में व्याप्त परमेश्वर को भक्षण आदि समय में स्मरण करें जिस कारण जिस परमात्मा की कृपा से अनादि पदार्थ विविध प्रकार के पूर्व आदि दिशा देश और काल के अनुकूल वर्तमान हैं उस परमेश्वर ही का स्मरण कर सब पदार्थ ग्रहण करने चाहिए भावारथ जल अन्न और घृत के संस्कार से प्रशंसित अन्न और व्यंजन इलायची मिर्च व धृत दूध पदार्थों को उत्तम बनाकर उन पदार्थों के भोजन करने वाले जनयुक्त आहार और विहार से पुष्ट होवें भावार्थ जैसे मनुष्य अन्न आदि पदार्थों में उन उनकी पाक क्रिया के अनुकूल सब संस्कारों को करते हैं वैसे रस ऊ भी रसोचित संस्कारों से सिद्ध करें भावार्थ जैसे संयमी पुरुष सुभाचार से शरीर और आत्मा को बलयुक्त करता है वैसे संयम से सब पदार्थों को सब वर्तो भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे गौएं तृण घास आदि खाकर रत्न दूध देती हैं वैसे अनादि पदार्थों से श्रेष्ठतर भाग निकालना चाहिए जो अपने संगियों का अनादि पदार्थों से सत्कार करते और परस्पर एक दूसरे के आनंद की इच्छा से परमात्मा का आश्रय लेते हैं वे प्रशंसित होते हैं इस सुक्त में अन्न के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह 187वां सुक्त और 7 वर्ग समाप्त हुआ अब 11 ऋचा वाले 188 सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के दृष्टांत से रजोगुण का उपदेश करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो अग्नि के समान दुष्टों को सब ओर से कष्ट देता सज्जनों के संग से शत्रुओं को जीतता विद्वानों के संग से बुद्धिमान होता हुआ प्राप्त होने योग्य वस्तुओं को प्राप्त होता वह राज्य करने के योग्य है अब अध्यापक के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावारथ जिस कर्म से अतुल धन धान्य प्राप्त होते हैं उसका अनुष्ठान आरंभ मनुष्य निरंतर करें भावारथ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे गुण कर्म स्वभाव से अच्छे प्रकार सेवन किया हुआ अग्नि बहुत कार्यों को सिद्ध करता है वैसे सेवा किया हुआ आप्त विद्वान समस्त शुभ गुणों और कार्य सिद्धियों को प्राप्त कराता है भावार्थ जिस सनातन कारण में सूर्यादि लोक लोकांतर प्रकाशित होते हैं वहां तुम हम प्रकाशित होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो सब जगत की बहुत तत्व युक्त सत्व रजस्तम गुण वाली सूक्ष्म मात्रा नित्य स्वरूप से सदा वर्तमान है उनको लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जान सब कार्य सिद्ध करने चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो इस सृष्टि में विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर कार्य ज्ञान पूर्वक कारण ज्ञान को प्राप्त होते हैं वे सूर्य चंद्रमा के समान परोपकार में रमते हैं भावार्थ इस संसार में जो जिनका उपकार करते हैं वे उनको सत्कार करने योग्य होते हैं अब स्त्री पुरुष के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो प्रशंसित सौंदर्य उत्तम लक्षणों से युक्त देखी गई श्रेष्ठतर शास्त्र विज्ञान में रमने वाली कन्या हो वे अपने परिग्रहण करने वाले पतिओं को पाकर धर्म से धनादि पदार्थों की उन्नति करें अब ईश्वर विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे जगदीश्वर ने इंद्रियों से परे जो अति सूक्ष्म कारण है उससे चित्र विचित्र सूर्य चंद्रमा पृथ्वी औषधि और मनुष्य के शरीर अवयव आदि वस्तु बनाई हैं वैसे इस सृष्टि के गुण कर्म और स्वभाव क्रम से अनेक व्यवहार सिद्ध करने वाली वस्तुएं बनानी चाहिए अब देने वाले के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो वनादिकों की रक्षा से घास फूस और औषधियों को बढ़ाते हैं वे सबका उपकार करने योग्य होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक रूपक उपमा अलंकार है यदि मनुष्य अग्नि प्रधान दिव्य पदार्थों को व्यवहार सिद्ध के लिए संयुक्त करें तो वे ऐश्वर्य युक्त माननीय होते हैं यह समझना चाहिए इस सुक्त में अग्नि के दृष्टांत से राजा अध्यापक उपदेशक स्त्री पुरुष ईश्वर और देने वाले के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह 188वां सुक्त और नौवां वर्ग समाप्त हुआ अब 189वां सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश करते हैं थ मनुष्यों को धर्म तथा विज्ञान मार्ग की प्राप्ति और अधर्म की निवृत्ति के लिए परमेश्वर की अक्षे प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए और सदा सुमार्ग से चलना चाहिए दुख रूपी अधर्म मार्ग से अलग रहना चाहिए जैसे विद्वान लोग परमेश्वर में उत्तम अनुराग करते वैसे अन्य लोगों को भी करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे परमेश्वर पुण्यात्मा जनों को दुष्ट आचार से अलग रखता और पृथ्वी के समान पालना करता है वैसे विद्वान सुंदर शिक्षा से उत्तम कर्म करने वालों को दुष्ट आचरण से अलग सुंदर व्यवहार से रक्षा करता है अब ईश्वर के दृष्टांत से विद्वानों के गुणों को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे ईश्वर वेद द्वारा अविद्या रूपी रोग से मनुष्यों को अलग करता है वैसे अच्छे वैद्य मनुष्यों को रोगों से निवृत्त कर अमृत रूपी औषधियों से बढ़ाकर ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ वे ही प्रशंसनीय जन हैं जो निरंतर प्राणियों की रक्षा करते हैं अब शिक्षा देने वाले के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को विद्वान राजा अध्यापक और उपदेशकों के प्रति ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोगों को दुष्ट स्वभाव और दुष्ट संग वाले को मत पहुंचाओ किंतु सदैव श्रेष्ठ आचार धर्म मार्ग और सत्संगों में संयुक्त करो भावार्थ जो गुण दोषों के जानने वाले सत्याचरणवान जन समस्त हिंसक निंदक और कुटिल जनों से अलग रहते हैं वे समस्त कल्याण को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो विद्वान जन जितना हो सके उतना हिंसक क्रूर और निंदक जनों को अपने बल से सब ओर से मीजमाज उनका बल नष्ट कर सत्य की कामना करने वालों को हर्ष दिलाते हैं वे शिक्षा देने वाले होकर शुद्ध होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे आप्त शांत उपदेश करने वाले विद्वान जन श्रोता जनों के लिए सत्य वस्तुओं का उपदेश दे सुखी करते हैं उनके साथ और विद्वान होते हैं वैसे उपदेश दे दूसरे का श्रवण कर विद्या वृद्ध सब करें